भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक विकास अर्थात अविनाशी जीवन की अभिव्यक्ति इन दोनों ही बातों के लिए हम सभी को विश्राम की आवश्यकता है अपनी वर्तमान दशा को सामने रखकर हम लोग देखें, दोनों समस्याएं हमारे सामने आती हैं। एक तो दिखाई देने वाला जगत है जिसके संबंध में हमें ऐसी आवश्यकता मालूम होती है कि मुझको इस जगत में कुछ पूर्वक रहना चाहिए और एक अपने ज्ञान का प्रकाश है जिससे हम इस बात को जानते हैं कि शरीर और संसार का संयोग सदा के लिए रह भी नहीं सकता और सदा के लिए प्रिय भी नहीं लग सकता तो इस दृष्टि से इसको हम जीवन करके स्वीकार नहीं कर सकते अपने को जरूरत कैसी है तो जीवन भी हो अविनाशी भी हो आनंदमय भी हो और रसरूप भी हो तो जो हमारी आपकी स्वाभाविक मांग है वस्तुतः है जीवन का वही स्वरूप है और मांग हमारे भीतर मालूम होती है यही उस जीवन से अभिन्न होने का सूत्रपात है यही से आरंभ होता है इस दिशा में विचार करने से संत की वाणी को सुनकर उसके प्रकाश में जीवन का अध्ययन करने से दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो जैसे महाराज जी ने कहा शरीर धर्म का पालन अगर हम ईमानदारी के साथ शरीरों को समाज की संसार की वस्तु मानकर उनकी सेवा में लगाने का व्रत ले, ले तो एक शरीर का बोझ अपने लोगों को ढोना नहीं पड़ेगा जब जब कोई व्यक्ति शरीर को समाज की वस्तु मानकर उसकी सेवा में लगाने के लिए तत्पर हो जाता है तो व्यक्ति की तुलना में समाज की उदारता बहुत बड़ी है और समाज की तुलना में परमात्मा की उदारता अनंत है तो आप अगर अपनी ओर से व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़कर उदार हो जाते हैं इस बात के लिए कि हमारे पास शरीर है तो इसको समाज की सेवा में लगाएं तो जितनी उदारता आप में है उससे सहस्र गुना अधिक उदारता समाज में है और उससे असंख्य गुना अधिक उदारता परमात्मा में है तो वे जब आपकी सेवा करने लग जाते हैं तो उनकी उदारता का कोई लिमिट नहीं होता है और अपने को शरीर को संभालने की आवश्यकता नहीं रहती है तो इस जो व्यक्ति समाज के हित के लिए शरीर को समर्पित कर देता है उसको अपने व्यक्तिगत जीवन का भार नहीं ढोना पड़ता तो इस तरह से संसार में कुशलता से निर्वाह हो गया और जो लोग अपने को स्वयं को स्वयं सर्वसमर्थ प्रभु के समर्पित कर देते हैं उनको फिर अपने कल्याण का प्रयास नहीं करना पड़ता और कोई कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता मीरा जी का एक वचन मुझे याद आया उन्होंने गाया है उसमें एक वाक्य है भवसागर सब सुख गयो है फिकर नहीं मोह तर्णन की महिला गुरु चरणन की ऐसी कुछ है भवसागर सब सुख गयो है फिकर नहीं मोह तर्णन की अपने तरण कारण का फिक्र मुझे नहीं है क्यों नहीं है कि मेरा भवसागर सूख गया भवसागर सूख गया क्या मतलब है कि कि भवसागर में अर्थात संसार से अनित्य संबंध को नित्य संबंध मान लेने के अपराध में जिन विकारों से हम बंध गए हैं वे सारे विकार मीरा जी के नाश हो गए हम लोग कब अनुभव करते हैं कि क्या बताएं हम तो भव में डूब रहे हैं उतरा रहे हैं उब हो रहे हैं मुझे कूल किनारा नहीं दिखता है ऐसा आदमी को कब फील होता है जब की वो लोभ में मोह में क्रोध में ग्रसित है तो लोभ से पीड़ित मोह से पीड़ित क्रोध से पीड़ित व्यक्ति चाहता है कि उसको आराम मिले लेकिन क्रोध का परिणाम मोह का परिणाम लोभ का परिणाम बड़ा ही दुखदायी होता है तो उससे वो अपने को बचाना चाहता है और उससे छूट नहीं पाता तब कहता तो है कि क्या बताएं हम तो भवसागर में डूब रहे हैं तो मीरा जी के लिए ये भवसागर सूख गया था उनके सामने क्रोध लोभ मोह की कोई पीड़ा थी ही नहीं उनके सामने ये कोई प्रश्न ही नहीं था तो वो कहती बड़े ही मुक्त कंठ से कि भवसागर सब सूख ही है फिक्र नहीं मुहे की अब तो मुझे अपने उद्धार की चिंता ही नहीं है तो उनका भवसागर उनके सामने से हट गया था ऐसा कोई बंधन ऐसी कोई पीरा उनको थी ही नहीं तो हम सब लोग भी ऐसा ही चाहते हैं कि जीवन निर्विकार हो जाए जीवन सब प्रकार से शुद्ध हो जाए उसमें अशुद्धि न रहे उसमें उसमें विकार न रहे उसमें परम शांति रहे उसमें पूर्ण स्वाधीनता रहे तो ऐसा जो हम लोगों का एक अपना उद्देश्य है जीवन का एक मांग है अपनी उसकी पूर्ति का क्या पुरुषार्थ है तो अपने सब विकारों और सब त्रुटियों के सहित उसे परमात्मा के समर्पित हो जाना ये विश्वास पथ की दृष्टि से एक बहुत बढ़िया साधना है कि सब प्रकार से उस समर्थ प्रभु के समर्पित हो जाओ तो अपने को जो समर्पित कर देता है उसको फिर अपने को संभालने का कोई नया साधन नहीं करना पड़ता एक नगर में मैं सत्संग में गई तो वहाँ जिस दिन से मैं गई उसी दिन से नगर के एक एक व्यक्ति आ और कहे कि हमारे एक भाई बहुत दुखी है माता जी तो उनको हम लोग आपसे मिलाना चाहते हैं किसी तरह से उनका दुख कम हो जाए तो मैंने कहा भाई लाइए भेंट कराइए तो एक दिन बीता दूसरा दिन बीता कई दिन निकल गए रोज दिन लोग कहें और उस दुखी भाई से भेंट हमारी होती नहीं थी आखिरी दिन वे लोग आए पति पत्नी बहुत ही अधीर थे सबसे बड़ी लड़की पंद्रह सोलह साल की मैट्रिक पास किया बहुत अच्छा रिजल्ट किया कॉलेज में नाम लिखाया सारा इंतजाम किया और उसके बाद अचानक उसका देहंत हो गया तो माता पिता बहुत दुखी थे तो दुखी थे तो पढ़े लिखे लोग थे कॉलेज के लेक्चरर थे पति और पत्नी भी महाविद्यालय में कहीं पर कुछ काम करती थी पढ़ाती थी तो समझदार लोग थे तो वो महिला मुझसे बार बार कहे की माता लड़की का दुख मेरे भीतर से निकलता ही नहीं है किसी प्रकार से खूब रोए खूब दुखी हो और मैं जब समझाने की चेष्टा करूँ तो कहे कि माता जी ये सारी बातों को मैं जानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि किसी प्रकार से ये शोक मेरे भीतर से निकल जाए और देखो ऐसा कैसा चिंतन होता है व्यक्ति का वो ये भी समझ रही थी कि रोने से लड़की लौट के आएगी गिरे ये भी समझ रही थी की रोते रहना समझदारी नहीं है और भविष्य के लिए डर भी रही थी घरे रही थी की मुझको इतना दुख हो रहा है माताजी कि मुझे लगता है कि मैं कहीं पागल ना हो जाऊं तो हमारे जो बाकी बच्चे हैं उनका पालन कौन करेगा ये भी उनकी समझ में आ रहा था और फिर भी परेशान थे तो इसी को मैं भाव सागर करती हूँ पीछे का दुख भी सता रहा है आगे का भय भी सता रहा है उसमें से निकलना चाहती है और निकला नहीं जाता इसको मैं यम यातना करती हूँ भवसागर सागर करती हूँ तो इस प्रकार व्यक्ति अपनी सजगता में अपने विवेक के प्रकाश में इस बात को जानता है कि मोह का परिणाम सदा ही दुखदायी है लोभ का परिणाम सदा ही दुखदायी है इस बात को जानता है और जानता भी है और लोभ और मोह के थंडे में पड़ा हुआ कड़कता भी है इसी को मैं भवसागर सागर करती हूँ तो भवसागर के पार होना हम सब भाई बहनों को अभिष्ट है उसके लिए कर्म मार्ग है ज्ञान मार्ग है भक्ति मार्ग है तो भक्ति मार्ग की दृष्टि से मैं यह निवेदन कर रही हूँ कि बहुत ही अच्छी साधना है कि कोई भी ईश्वर में विश्वास करने वाला भाई या बहन एक बार अपनी ओर से अपने को प्रभु के समर्पित कर दे और इस भाव से कर दे कि हे प्रभु अब तक का सारा समय आपकी विमुखता में संसार के बंधन में गवा दिया मैंने आज मैं इतना असमर्थ हूँ कि अपने द्वारा अपने को तो संभाल नहीं सकता हे कृपालू हे पिता हे जगत जननी आपकी शरण में हूँ आप संभाले तो अनुभवी जन से मैंने ऐसा सुना है कि अपनी असमर्थता से अधीर होकर व्यक्ति प्रभु की शरणागति लेता है और अपनी कथा अपना दुख सुनाता है तो उसकी प्रार्थना के वाक्य पूरे होते हैं पीछे और सर्व समर्थ प्रभु उसकी बांह पकड़ लेते हैं पहले ऐसा होता है हम अपना दुख सुनाएंगे तो एक वाक्य कहेंगे दूसरा वाक्य कहेंगे तीसरा वाक्य कहेंगे तो हमारे कहने में देर लगेगी लेकिन उस नित्य विद्यमान समर्थ परमात्मा को इस बात को जानने में भी देर नहीं लगती है कि ये मेरा बच्चा मुझसे क्या कहना चाहता है जानने में देर नहीं लगती है आप वाक्य की रचना करेंगे शब्दों की प्रकाशन करेंगे तो आपको समय लगेगा लेकिन अब ये मेरा अधीर बच्चा घबराया हुआ मेरी शरण में आया हुआ मुझको क्या कहना चाहता है इसको जानने में सर्वज्ञ परमात्मा को देर नहीं लगती और समर्थ परमात्मा को आपका हाथ पकड़ने में भी देर नहीं लगती तो स्वामी जी महाराज के अनुभव के आधार पर उनके अनुभव सिद्ध वचन ये मैंने सुना कि भाई तुम्हारी प्रार्थना का वाक्य पूरा होगा पीछे और वे समर्थ प्रभु तुम्हारी बात पकड़ लेंगे पहले तो इस वाणी में अपने लोगो को विश्वास करना चाहिए प्रभु की महिमा में विश्वास करना चाहिए मैंने बड़ी ही अखीर दशा में इन वचनों को सुना था बिहार प्रांत में भागलपुर एक नगर है वहाँ पर सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था महाराज जी के साथ मैं थी तो तीन साल हुए थे मुझे संत की शरण में आए हुए विचार के लिए सत्संग के लिए और शारीरिक स्वास्थ्य प्रारंभ से ही ऐसे ही डगमग रहता है अच्छा नहीं रहता है तो उस समय तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई। मैं चुपचाप बिस्तर में लेटी हुई थी भीतर भीतर परेशान थी तो स्वामी जी महाराज आये बिस्तर के पास एक कुर्सी रखवाकर उस पर बैठ गए और बैठ के मुझसे पूछने लगे कि देवती जी मरने से डरती हो क्या सोचा की भाई अब हम क्या बताये उनको तो मैंने कहा की महाराज अभी तो हमको पता नहीं चलता है अभी तो लगता है कि मैं नहीं डरती हूँ तो क्यों परेशान हो तो मैंने कहा कि स्वामी जी बहुत दिन तक बेचैन रहने के बाद मुझे संत का संपर्क मिला है और सत्संग मैंने आरंभ किया है तो मुझको चिंता है कि जल्दी से शरीर नाश हो गया तो मेरी साधना अधूरी रह जाएगी तो क्या करूँगी मैं ऐसे मैंने कहा तो एकदम से इतना इतने जोर का उनके भीतर उत्साह हुआ और एकदम कहने लगे कि ईश्वर बाद को तुम ऐसी छोटी चीज समझती हो अरे देवती थी अगर ईश्वर बाद ऐसा छोटा तथ्य होता तो मानव समाज से कब को उठ गया होता तुमने सोचा है क्या भगवान को तुमने क्या समझा है ऐसा नहीं होता है लाली मैं सच्ची बात कहता हूँ तुमसे कि अधीर साधक की प्रार्थना के वाक्य पूरे होते हैं पीछे और समर्थ प्रभु उसकी बाह पकड़ते हैं पहले तो दोनों बातें बहुत अच्छी थी मैं भीतर भीतर से बहुत परेशान थी तो वो परेशानी ईश्वर विश्वासी साधक के लिए बड़ी शुभ होती है अधीर हो जाओ भीतर से तो व्यक्ति जब अखीर होता है घबराता है भीतर से सत्य की प्राप्ति के लिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो उसका अहम रूपी अणु जो है वो गल करके कोमल हो जाता है और जो बढ़िया से ध्यान लगा सकता है जो अच्छा से जब तप कर सकता है तो उसका अहम जो है वो साधना के फल के आधार पर थोड़ा और मोटा हो जाता है मैं मैं बहुत अच्छी तरह ध्यान कर सकता हूँ मेरा तो कई कई घंटे ध्यान लगता है तो साधना के बल पर अहम को गला करके आप अपने प्यारे से मिलने के लिए चले थे साधना के फल का सहारा लेकर के अपने और उनके बीच की दीवार को थोड़ी और मोटी बना लिया मैं बड़ा जपी मैं बड़ा तपी मेरा ध्यान बहुत घना लगता है मेरा ज्ञान बहुत बड़ा है तो मैं और मेरा थोड़ा और जोरदार हो गया तो हमारे और उनके बीच में बर्दा और घना हो गया लेकिन ईश्वर विश्वासी साधक जो प्रभु की महिमा में विश्वास करता है प्रभु की कृपालुता में विश्वास करता है वे नित्य निरंतर मुझ में ही विद्यमान है सदैव मेरे साथ है इस बात में जो विश्वास करता है और मुझको अपनाने के लिए मुझसे अधिक तथ पर है उनकी के इस स्वभाव में जो विश्वास करता है उसके भीतर जब अपनी त्रुटि दिखाई देती है तो वो अधीर हो जाता है क्या करें? इतने दिन हो गए ऐसा किया मैंने ऐसा किया मैंने ऐसा किया मैंने, ऐसा किया, मैंने बहुत कुछ किया और अभी तक हमारे और उनके बीच की दूरी समाप्त नहीं हुई तो जब ऐसा वो अधीर हो जाता है तब उसके भीतर से सच्ची प्रार्थना उपजती है और तब वो कहता है हे प्रभु मैं तुम्हारी शरण हूँ मैं तुम्हारा शरणागत हूँ और हे प्यारे अपने को मैं अपने से सुधार नहीं सका तुम्हारे तुम्हारे प्रेम का पात्र अपने को बना नहीं सका तो मेरे प्यारे मेरे कृपालु अब अपनी कृपा से मुझको अपने प्रेम का पात्र बना लेना अपनी कृपा से मुझको संभाल लेना ऐसा वो अधीर होकर कहता है तो कहना क्यों पड़ता है मैंने भी बहुत कहा है आप भी कहते होंगे कहने में कोई दोष नहीं है कहना क्यों पड़ता है कि बिना कहे अपने को संतोष नहीं होता उनकी जानकारी के लिए कहना जरूरी नहीं है वो तो मेरे बिना कहे जानते हैं। क्या कहेंगे आप अपने को मैं खुद पूरा नहीं जानती हूँ और वे मेरे जन्मदाता जीवन दाता मेरे प्यारे मुझको मुझसे अधिक जानते हैं और किसमे मेरा हित होगा ये सब उनके दृष्टि में पहले से रहता है इसलिए अहम रूपी अणु को गला करके उसकी सारी अशुद्धियों को हटा करके परम प्रेमास्पद प्रभु के लिए प्रेम पात्र बनाने में समर्पण योग की साधना बहुत अच्छी लगती है मुझे और मैंने तो ऐसा सुना है कि किसी भी पंथ का साधक हो और किसी भी मत का मानने वाला हो और ईश्वर को मानता हो अथवा ब्रह्म को मानता हो अथवा निज स्वरूप को ही सत्य मानता हो किसी भी प्रकार में उसने जीवन के सत्य को स्वीकार किया हो उसकी साधना के क्रम में इस असमर्थता की घड़ी आती है अवश्य एक पॉइंट पर वो पहुंच जाता है जहाँ पहुँच करके उसको ऐसा अनुभव होता है कि अब मेरे लिए करने या कुछ नहीं है जो कुछ करना था मैंने सब कर लिया ये घड़ी आती है साधकों के जीवन में और फिर क्या होता है कि मैं हूँ और मेरी साधना मेरे जानते जितनी थी वो सब मैंने पूरी कर ली। तो मैं हूँ और मेरे लिए करने का अब कुछ बाकी नहीं है और मुझ में मेरे प्रेमांस पद ऐसी मिलने की बड़ी उत्कंठा है लेकिन वे हमारे भीतर ही विद्यमान है फिर भी छिपे हुए हैं। तो ऐसी छत आरंभ होती है ऐसी छत आरंभ होती है कि शिवाय समर्पण के और कोई उपाय रह नहीं जाता और अपने आप से ही भीतर में असमर्थता की वेदना जगती है असमर्थता की वेदना में अहम का अभिमान गल जाता है और अहम के अभिमान के गलते ही अपने में अपना वह प्यारा विद्यमान है उसकी विद्यमानता का अनुभव भर जाता है और जैसी ही वह अनुभव मुझको सरल और सरस और मधुर बना देता है कि वो मैं खो जाता है तो प्रेम और प्रेमास्पद प्रभु और उनकी प्रीति भगवान और उनकी भक्ति इनका अनंत काल तक अनंत प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है ऐसा होता है माता जी आनंदमयी की वाणी में मैंने सुना था और अपने महाराज जी की वाणी में भी सुना था दोनों ने भाषा अलग अलग प्रयोग में लिया लेकिन एक ही तथ्य का प्रतिपादन किया माता जी ने कहा कि साधक के जीवन में अहम के गल जाने से जब अहम शून्य हो जाता है साधक तो सत्य के स्पर्श का आनंद उसको आ जाता है और स्वामी जी महाराज ने कहा कि प्रभु का शरणागत साधक अपनी असमर्थता की वेदना से पीड़ित होकर सर्व समर्थ की कृपा की आवश्यकता अनुभव करता है तो असमर्थता की वेदना से उसका उसके अहम का अभिमान डल जाता है और अहम शून्य होती ही उसको अपने प्यारे की प्रीति का अनुभव हो जाता है अर्थात वो साध प्रभु के प्रेम से अभिन्न होकर के उनके अनंत आनंद में शामिल हो जाता है अब मैंने अपने को समझाने के लिए और अपने आत्मीय जो भाई बहन है मेरे प्रभु के प्यारे आप सभी जो यहाँ बैठे हैं उनकी सहायता के लिए ऐसे ऐसे सोचने समझने की चेष्टा की तो इसमें क्या हुआ कि आज अपनी घड़ी अपनी हम लोग देख लें वर्तमान में क्या दशा है तो वर्तमान में दशा ये है कि थोड़ा परमात्मा भी अच्छा लगता है थोड़ा संसार भी अच्छा लगता है थोड़ी साधना भी अच्छी लगती है और थोड़ी लोगों के साथ मिल करके तरह तरह की प्रवृत्ति भी अच्छी लगती है तो ऐसी जो हमारी मिली हुई दशा है ऐसी दशा से हम लोगों ने साधना आरंभ किया इसी दशा में करना पड़ेगा ना एक एक सज्जन स्वामी जी से कहने लगे कि महाराज जी अभी तो हमारे जीवन में बड़ी अशुद्धि है तो जब अशुद्धि पहले मिटा लूँगा तब आपके पास आऊंगा तो महाराज जी ने कहा कि हाँ भैया बीमार होना तो पहले रोग को मिटा के तब अस्पताल आना तो हम क्या करें बड़ा ही विलक्षण जीवन है जब से ये बात मेरी समझ में आई कि परमात्मा को क्या सूझी जो उन्होंने हमारे जैसे लोगों को बनाया संसार का राग भी है प्रेम की प्यास भी है अपने अपने व्यक्तित्व का एक अभिमान भी है और फिर उनकी शरणागति का शौक भी है साधना नहीं कहूंगी मैं साधना होती तो सिद्ध हो गई होती शौक है तो पढ़ने लिखने के द्वारा डिग्रियों के द्वारा समाज की ओर से आने वाले सम्मान के द्वारा आपने ऊंचे आसन पर बैठा दिया माला पहना दिया आपके इस व्यवहार के द्वारा अहम को पोषित करना भी अपने को सुखद लग रहा है हमारे जो ये सभी भाई बहन बैठे है ये लोग तो हमको विशेष मानते हैं तो उदारता है आपकी सज्जनता है आपकी विधान है उस मंगलकारी प्रभु की उन्होंने कहा कि अच्छा बेटी तुमको सम्मान की भूख है तो लाओ थोड़ी देर के लिए तुमको ऊंची जगह पर बैठा देता हूँ माला पहना देता हूँ प्रणाम करवा देता हूँ किसी तरह से लाली मेरी संतुष्ट हो करके आगे तो बढ़ तो इसलिए उन्होंने रचना रच दी और आप उदारता पूर्वक, प्रेम पूर्वक मुझको आगे बढ़ाने के लिए ये सब विधि विधान पूरा करके खत्म करा देते हैं कि भाई इतना भी देख लो फिर आगे निकलो तो सही कब तक भूखे प्यासे दुनिया में रहोगे तो ये दशा मैं जानती हूँ अब यहाँ से हम लोगों को आगे बढ़ना है थोड़ा सुख भी अच्छा लगता है थोड़ा सम्मान भी अच्छा लगता है और इतने चतुर चालाक हम लोग हैं कि सुख और सम्मान को बचाए रखना चाहते हैं, ये खत्म ना हो ये खर्च ना हो जाए ये बना रहे तो अच्छा है और दुख और अपमान से असंग होना चाहते हैं, तो वो होता ही नहीं है क्योंकि इसके न होने में ही मेरा हित है तो विधान ने तो हमको आगे बढ़ाने का इंतजाम किया और हम लोगो ने क्या किया कि थोड़ा संसार को भी पसंद करेंगे थोड़ा थोड़ा परमात्मा को भी पसंद करेंगे तो काम चल जाएगा तो सजनता के बल पर अपना श्रृंगार कर लिया और समाज ने उदारता पूर्वक मुझको सहयोग दे दिया तो उसको मैंने अपना अधिकार मान लिया और परमात्मा ने मेरे कल्याण के लिए ये परिस्थिति बना दी ये साज सजा दिया तो इसको मैंने अपनी खुराक बना लिया और इसके साथ साथ अपने को ईश्वर विश्वासी कहने का शौक भी रखती हूँ मैं और जब अपना कोई वश वश्न चले तो अपने को शरणागत कहने की चतुराई भी करती हूँ मैं कोई बात नहीं जिसके हम बच्चे हैं वे बड़े उदार हैं हमारी इस नादानी से वे नाराज नहीं होते एक बार ऐसा ही उदार जी में आया तो मैंने ऐसे कहा कि महाराज जी हम लोग अपराध करने से नहीं हारते हैं और और जब उसके परिणाम में डूबने लगते हैं जब अपना ही विकार अपने को आगे नहीं बढ़ने देता है तो हम थकित हो जाते हैं, हम श्रमित हो जाते हैं लेकिन उबारने वाले कभी नहीं थकते है कोई बात नहीं प्यार करने वाले माता पिता हमारे मौजूद है मुझको संभालने वाले वे मेरे रक्षक सब समय तैयार है और उन्हीं के बच्चे तो हम हैं सजा के संवार के सुंदर बना के उन्होंने दुनिया में भेजा और कीचड़ में हम गिर गए काटों में उलझ गए चोट लग गई घाव बन गया कपड़े गंदे हो गए तो भी वे करुणा सागर वे करुणा मई माँ हम गिरे पड़े गंदे रोते हुए घबराते हुए बच्चे को उठाने में कभी पीछे नहीं हटते कभी नहीं पीछे हटते। इसी आश्वासन पर अपने लोगों को अपनी वर्तमान दशा में पीछे चाहे कुछ भी हुआ हो अभी इस वर्तमान क्षण में अपनी सारी त्रुटियों के साथ अपनी सब कमजोरियों के साथ हृदय की इस अभिलाषा को लेकर कि प्यारे हम तेरे हैं और तेरे ही होकर रहेंगे और अब अपना मेरा कोई वश नहीं चलता तो मैं तुम्हारी शरण हूँ और तुम मुझे संभालो ऐसा कर करके सचमुच कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाइए कुछ मत कीजिए वो तो वह समर्थ है रक्षक उसकी कृपा की शक्ति हमको संभालने लग जाएगी आप ऐसा अनुभव करेंगे कि जितनी देर होना तो चाहिए समर्पण का भाव हमेशा ही के लिए ऐसा नहीं कि तकलीफ हुई तो तुम्हारी शरण में आ गए और आराम मिल गया तो अपने पर अपना अधिकार जमा लिया ऐसा नहीं समर्पण का भाव जब एक बार साधक स्वीकार करता है तो वो जीवन भर के लिए होता है बीच में टूटता नहीं है तो वो भाव तो हमारा बना रहेगा सब समय लेकिन उस भाव में हम रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर विश्राम के लिए प्रवृत्ति से अलग होकर के अकेले होकर के तो उस समर्पण भाव में आप ऐसा पाएंगे कि भीतर से बिल्कुल ही निश्चिंतता निर्भयता निर्मलता अपने आप प्रकट होने लगती है समझी महाराज ने मुझको तो ये बताया कि अनेकों अनेकों अनेको वर्षों का अभ्यास जो फल नहीं देता है वो थोड़ी देर के लिए प्रभु की कृपा शक्ति का आश्रय फल देता है क्यों? क्योंकि उस समय देखिए उसमें बड़ा भारी दर्शन भी है वो तो क्या है कि उस समय आपने अपनी ओर से हाथ पांव चलाना बंद कर दिया ठीक है नि? तो मैंने अपने को समझाया मैंने कहा कि ऑपरेशन के लिए कोई ऑपरेशन थिएटर में टेबल पर रोटी रोगी लेट गया हो और डॉक्टर ऑपरेशन के लिए खड़ा हो तो उस समय रोगी जो है वो सब प्रकार से डॉक्टर के आगे अपने को छोड़ देता है अगर अगर डॉक्टर यहाँ काटे यहाँ काटे ऐसे काटे ऐसे सिलाई करे ऐसे संभाले ऐसे करे कुछ भी करे उस समय रोगी अगर अपनी सलाह देना आरंभ करे और और अपनी राय देने लगे कि ऐसे मत करना ऐसे मत करना तो काम चलता है नहीं चलता है बिल्कुल नहीं तो जन्म मरण के बीच में पड़ा हुआ साधन जैसे डॉक्टर के आगे अपने को बिल्कुल ही छोड़ देता है तो उससे भी अधिक उससे अधिक समर्थ उससे अधिक कृपालु उससे अधिक चतुर मुझको संभालने में चतुर जो परमात्मा है उसकी शरणागति में अपने को डालने के बाद फिर अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए ये? नहीं सोचना चाहिए अगर उसी समय में जब आपने अपने को समर्पित करके छोड़ दिया और भीतर में ये पूरा दृढ़ विश्वास है कि प्रभु की कृपा शक्ति मेरे जन्म जन्मांतर का मैल धो देगी इस उम्मीद पर आपने अपने को छोड़ दिया उस समय अगर पुराने जमे हुए विकार निकलने भी लग जाएं, तो रोगी को डरना नहीं चाहिए घबराना नहीं चाहिए उनको रोकने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए उनको देख करके घबराना नहीं चाहिए कुछ नहीं शांत पड़े रहो और मैं जब स्वामी जी महाराज ऐसी शिकायत करती कि महाराज ऐसा ऐसा दिख रहा है ऐसा ऐसा हो रहा है तो कहते कि देवी जी तुमको हंसी उड़ानी चाहिए तुमको कहना चाहिए कि देखिए महाराज आपकी वस्तु का क्या हाल है अगर तुमने ईमानदारी से तन मन सर्वस्व उनके समर्पित कर दिया है अपने सही तो विकृत मन तुम्हारा है कि उनका है ये उनका है तो बाहर में इतनी हलचल मच रही है तो तुमको परेशानी नहीं हो रही है तो भीतर की हलचल तुम्हारी है क्या थी तुम्हारी पैदा किया था तुमने लेकिन अभी एक क्षण पहले क्या कहा ये सब तुम्हारा तो उनको दे देने के बाद वस्तु को वापस बार बार मांगती काय लाएक कि देखें तुमने ठीक किया कि नहीं किया एक्सपेरिमेंट का करती हो परीक्षण का तुमसे वो कम जानकार है क्या कि तुम जांच करके देखोगी कि देखें मैंने महिला महिला गंदा गंदा विकृत विकृत मनचित बुद्धि अहम परमात्मा को समर्पित किया था तो देखे ये कैसा कारीगर है इसने ठीक से साफ किया कि नहीं किया तो उनसे ज्यादा चतुर हो क्या जी? उनसे ज्यादा समर्थ हो क्या अगर उनसे ज्यादा समर्थ हम लोग होते तो उनकी शरणागति लेने की कौन सी बात थी तो वे सर्व समर्थ है सब कुछ जानते हैं सब कुछ कर सकते हैं सब कुछ करते हैं इसलिए अपने लोगों को तो मैं तो कहती हूँ कि जीवन के जीवन के वेक्षण बड़े ही शुभ थे मेरे और आगे भी वेक्षण बड़े शुभ होंगे कि जिन क्षणों में मुझे ऐसा लगेगा कि हाय मेरे किए कुछ हुआ नहीं और तुम्हारे बिना रहा जाता नहीं इस प्रकार की फीलिंग जिस क्षण में उत्पन्न हो वह क्षण हम लोगों के लिए बड़ा ही शुभ है कि आपकी वो पीड़ा दुख हारी हरी से सहन नहीं होती तो नहीं जा सकते लंका में हनुमान जी गए थे लौट करके आए वहाँ से तो समाचार सुना रहे हैं राघवेंद्र सरकार पूछ रहे हैं हे पवनसुत तो बताओ तो मुझे जनक नंदिनी वहाँ उस कैद में किस प्रकार से रह रही है कैसे रह रही है तो हनुमान जी सुना रहे हैं तो कुछ कुछ उन्होंने सुनाया और सुनाने में उनको इतनी पीड़ा होने लगी माँ की हेदना को याद करके तो कहते हैं कि हे प्रभु मैं क्या कहूँ सीता अति भी भी ही कहे भल दीन दयाला नहीं कहना ही अच्छा है महाराज मैं उस विशाल विपत्ति को क्या सुना तो सुन करके और भी अधिक अधीर हो गए कहते हैं हे हनुमान जिसका दिन रात मेरा ही आश्रय है जो मेरे ही चिंतन में लगा है जो मेरा ही होकर रहता है एक क्षण के लिए जो मुझको भूमता नहीं है उसको विपत्ति हो ये बात मैं में कह सी तो ने झट से पहचान लिया कहते तो नहीं नहीं नहीं, नहीं महाराज विपत्ति विपत्ति कुछ नहीं है सरकार विपत्ति तो उसको है जो आपका नाम भूल जाए माँ को विपत्ति कुछ नहीं है तो नाम पाहरू दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट लो चंदनी जो पत जंत्रित प्राण जाही के ही बात नहीं नहीं नहीं माँ का कुछ नहीं होगा विपत्ति तब है विपत्ति तो तब है जब आपको भूल जाए नहीं है विपत्ति नहीं है विपत्ति कुछ नहीं है कुछ नहीं है क्या पार? रहा नहीं जाता मैंने तो अनुभव करके देखा है और ये मैं अपनी बहादुरी नहीं कह रही हूँ ये मैं अपनी नालायगी कर रही हूँ कि कठिन से कठिन साधना की संकट की घड़ी मेरे सामने आई संकट की घड़ी क्या कहलाती है कि मन के किसी विकार को छोड़ना चाहो और ऐसा लगे कि उसमें हम जकड़े हुए हैं छूट नहीं रहा है तो इससे बड़ा संकट और क्या होगा तो ऐसे ऐसे संकट काल में मैंने पाया क्या पाया तो मेरी नालायगी की संकट हरी हरी को याद नहीं किया पुरानी आदत जो ऐंठ की थी ना कि हम याद करें और तुम सुनो नहीं तो कहीं तो हम कहीं याद करें रखो तुम अपनी अपने पास तो मैंने याद नहीं किया स्वभाव से याद नहीं आता था लेकिन वो संकट जो मुझसे टाला नहीं जाता था उसमें मेरी जो छटपटाहट होती थी मेरे याद किए बिना सहायता मांगे बिना बुलाए बिना उन करुणा सागर से सहन नहीं होता स्वामी जी महाराज ने मुझको कहा था कि जी जब साधक अपनी ओर से हार जाता है तो करुणा मय की करुणा का दरवाजा खुलता है तो भी मैंने सहज से नहीं माना हमने कहा इन महात्मा का नाम है शरणानंद ये तो भगवान के भक्त है तो प्रभु के भक्त होने के नाते इनके लिए दरवाजा खुल जाता होगा मैं तो भक्त हूँ नहीं मुझको तो कुछ खास बात मालूम नहीं होती है अब क्या जाने मेरे लिए जब खुले तब मैं जानू तो इस प्रकार की अधूरी भावना ऐसे इस प्रकार का शंकालु स्वभाव लेकर के मैंने चेस्टा किया की कि अपने को संभालू और उन्होंने प्रण किया होगा कि तेरे दल पर खुद को संभलने नहीं दूँगा तो मेरे दल पर मेरा सुखार नहीं और जिन जिन क्षणों में मैंने अपने को हारा हुआ माना उन्हीं क्षणों में करुणा सागर की करुणा का दरवाजा खुला और और जब मेरा मेरा उबार हो गया जब मैंने अपने को हल्का पाया जब संकट के पार पाया तो कब कैसे हो गया कुछ पता ही नहीं चला कैसे हो गया तो तब भी मुझे ध्यान में नहीं आता था कि संत की कृपा ने प्रभु की कृपा ने मुझको संभाल दिया होगा तब भी मैं थोड़ी देर के लिए इधर उधर देखती सोचती कि अच्छा ये कैसे हो गया कैसे ठीक ठाक हो गया क्या हो गया तब थोड़ी देर के बाद नहीं आता स्वामी जी महाराज ने कहा था, था कि साधक जब अपनी ओर से हारता है तो करुणा सागर करुणा करते हैं साधक जब साधना के पथ में अपने विचारों में उलझ करके दुखी होता है तो उसका दुख दुख हरी हरी सहन नहीं होता है